विचार चल रहा था, के साथ से मानना चाहिए, तब तो कहते हैं ने कहा ऐसा नहीं हो सकता ये जो का जो स्वागत तेज है पूर्व पक्षी कहता है नयन से विपरीवृत्त अवलोकन अनुमित देश संयुक्त भागाभ्याम खद्योत कर्म कल न च वाच्य काो कभी पूर्व कभी पूर दक्षिण कभी पश्चिम कभी उत्तर उड़ रहा है ना वो कर इधर उधर उधर सब दिशा में उड़ता है तो सभी दिशा में उड़ता है, दिशा में चमकता है तो नेत्र उसे घूम घूम कर देख रहा है विपरिवृत्य अवलोकन नयन से का हर दिशा में घूम घूम करके देखने के द्वारा यह अनुमान किया जा सकता है कि भाई उसी से खद्योत के विभागों का अनुमान कर लेंगे पहले था फिर चला गया इसे से प्रकाश जगह अलग अलग दिशाओं में तो उसके आधार पर हम उसके संयुक्त दोनों का अनुमान कर लेंगे संयुक्त अनुमित संयुक्त देश सहयोगों के द्वारा खद्योत में कर्म की कल्पना हो जाएगी नो तो उस में ना इधर उधर दौड़ रहा हो ये सीधा आपके सामने आ रहा हो तब तब क्या करोगे कहते अभी क्या अभिमुख पतन हो जाओ में वहां विभिन्न देशों में और नेत्र का परिवर्तन हो करके देखना इत्यादि संभव ही नहीं है पूर्वत इतना ही नहीं हम कहेंगे अलग अलग दिशाओं में उड़ा आपने कहा ना मान उस करोगे उस समय विभाग के द्वारा आप में ही कर्म क्यों कल्पना करोगे इसे पहले दो दिशा में, तो में, में मानो दोनों मानना पड़ेगा ना तो संयोग का अधिकरण एक नहीं है दोनों है इसे पूर्व दिखा दो कर्म कल्पना प्रसंग अच्छा पूर्व के कर्म की कल्पना की है यदि कहोगे दिगात्म न कर्म कल्पना दिगा विभू हैं इसलिए जो है उनमें कर्म कल्पना नहीं होगी न ऐसा कहो क्योंकि विभुओ में कर्म नहीं होता ये कौन कह रहा है विभू नाम अक्रियव से अद्यापी अव्यवस्थित विभु में क्रिया नहीं होती है ये आज तक आप भी कोई भी नहीं कर सका उनकी विभू है है ना उसे गुण परिवर्तन कैसे हो रहा है क्रिया का, का नाश और दूसरे गुण की उत्पत्ति क्रिया ही तो है। संयोग से आपने कह दिया और मन संयोग भी आत्मा में क्या उत्पन्न और नाश हो रहा है तो मनमी क्रिया क्यों वहां पर वही बात है कि संयोग होने से आत्मा क्रिया माननी पड़ेगी इस से कहते सभी विभु द्रव्यो में विभु होने मात्र से निष्क्रिय होना कोई जरूरी नहीं है निरवय होने मात्र निष्क्रिय होना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि यह आपको अभी तक व्याप्ति की स्थिति नहीं हो पाई यम अथ यभु ये निर्गुणत्म तथा निष्क्रियम यह बात बनती नहीं है अद्यापी अव्यवस्थित नौका कुछ भ्रांतियों का निवारण कर रहे हैं जैसे नौका में आदमी बैठा हुआ है और नौका के बीच में देख रहा है इधर उधर जल नहीं देख रहा हो बाहर इधर उधर नहीं देख रहा केवल नौका के मध्य में देखता है तो उसको लगता है नौका खड़ी है चलती नौका में बैठा हुआ आदमी केवल नौका के बीच में ध्यान करने लग जाए उसको नौका स्थिर दिख है तो बीच का शब्द दौड़ता नहीं है ना वहां केंद्रित कर दोगे तो लगता पूरी नौका स्थिर जैसे ट्रेन में बैठा हुआ आदमी है वो क्या देख रहा है पेड़ भाग रहा ट्रेन भाग रहे कि पेड़ भाग रहे हैं ये तो पता है ट्रेन भाग रहे हैं फिर भी वेकूफी होती है आंख दिखता के उल्टा दिखता है अंक आंख यही देखता है कि पेड़ भाग रहे और हम आराम से बैठे ट्रेन नहीं जाते वास्तव में ट्रेन ही भागता है पेड़ नहीं भागते ऐसे सैकड़ों दृष्टान्त है ये आंख भ्रम में पड़ जाता है नौकाधिरूढ़ से नमित मध्यमेव अवलोक मध्यमेव नावि आलोक यहांत सामिप्य जनित दोष निबंधन चेहरा को झुकाया हुआ है मध्य में ही देख रहा है वह सक्रिय नौका में भी निष्कृत भी प्रती कर लेता है वो जो है अत्यंत सामिप्य जनित दोष निबंध नि तक भ्रांति मानना चाहती इसी प्रकार से समुद्र में आप देखे ना ओ दूर में एक नौका दिखता है इतना छोटा सा नौका और वही खड़ा दिख रहा है इन बहुत तेजी से आता रहता है, वो। देखने में लगता है? स्थिर है। और छोटा है जहाज है वो नौका भी नहीं कह सकते उसको जहाज बोला जाता है। जल जहाज है और बड़ी तेजी से चलता है वो आपको दूर से कैसे दिखता है स्थिर दिखता है वो भी दोष का भ्रांति से निष्कृत की इसे जहां कहीं दिखा ना जान के चाह रहे हैं जहां की निष्कृत प्रती है वो भी वास्तव में सक्रिय में निष्कृत की भ्रांति हो रही है सिद्ध करना चाहते अतिविक कोई ऐसा वस्तु नहीं है जहां आप निष्कृत को सिद्ध कर सके कहा सिद्ध करेंगे आप जहां भी आप दिखा रहे हो निष्कृत भ्रांति है इसलिए इस दृष्टांत दूर स्थित अत्यंत अत्य दोष निबंधन में यदि प्रतिति होता है अत्यंत दोष मानना चाहिए नहीं सदा नौ तदा, तदा, तदा, दूरस्थित नौका में भी उसका तस्माशी स्थान कर्म प्रतिपत्ति अर्तेन्द्रिय उभर अवय अवय परस्पर संयोग रूप चतुष्ट सनिकर्ष अभाव आदेवा इस इन जगहों में जब कर्म की अप्रतिपत्ति हो परिमाण की अप्रतिपत्ति हो या जिस भी प्रकार के भ्रांति हो वहां क्या मानना चाहिए चार प्रकार के संबंधों का अभाव है वहां क्या है नीचे दिया जाएगा क्योंकि इंद्रियां भी हम अवयवी मानते दृढ़ कात्मक है परमाणु रूप में ही मानते और विषय भी क्या है अवयवी है इसे चार प्रकार का संबंध बनेगा इस अवयव अवयवी का उस अवयवी के साथ संबंध इसके अवयवों का उस अवयवी के साथ संबंध फिर इस अवयवों का उस अवयवों के साथ संबंध विषय के अवयव और इंद्रिय के अवयव विषय रूपी अवयवी और इंद्रिय रूपी अवयवी जो हो गया अब फिर एक किसका उसका ले लो विषय रूपी अवैवी का इंद्रूपी अवयों के, के साथ और इंद्र अवैवी का विषय रूपी अवयों के साथ में इंद्री का पहला संबंध विषय अवयव के साथ में इंद्र के अवयवों का दूसरा संबंध विषय अवयव के साथ इंद्र रूपी अवयवी का तीसरा संबंध और विषय रूपी के साथ इंद्र रूप अवयों का संयोग चार में से एक भी गड़बड़ा जाए ना तो क्या होता है कोई भी चीज सही सही ग्रहण नहीं होता भ्रम होगा अर्थेंद्रियो हो, उपीतर हो, स्थलों में कर्म के प्रति जो हो रही है क्यों हो रही है अर्थ और इंद्रिय इन दोनों का अवय जो अवैव के साथ में परस्पर जो संयुग रूप जो चतुष्ट चार प्रकार का जो है उन चतुष्ट से का अभाव न स्व विभागनाथ यह नहीं के वहां स्वयं विभाग का दर्शन नहीं हुआ है हुआ लेकिन सम्यक इन चारों के माध्यम से चारों प्रकार के सम्मान से सम्यक स्वयं ग्रहण नहीं होता है अपीच और दूसरी बात यह है जो आपने कहा था सूर्य का दुष्ठान दिया तो सूर्य का पूर्व से पश्चिम में देखा सुबह देखा वहां शाम को देखा पश्चिम में इसे उसे गति मानना वो भी किस आधार पर देवदत्त को भी हम ऐसे ही देख रहे हैं क्योंकि देवदत्त कहाँ था कहीं था स्कूल में था बाजार में था कहीं था वहां देखा था शाम को घर में देखा आपने उसको तो वहां से कैसे आया वो पूछा घर हम पैदल आए या गाड़ी से आए या साइकिल से सा आए कोई दिन कुछ जवाब देगा वो तो सिद्ध हो गया देवदत्त का जो है एक देश का अन्य देश दिखाई देता है तो मतलब निश्चित रूप वो गति पूर्वक होता है तदत सूर्य भी एक देश से जो दिखाता तदनंतर अन्य देश से दिखाई देने पर अवश्य वह भी गति हो जाता है अभी च यथा देवते से गतिपूर्विका देशान प्राप्ति में अवलोक्य आदित्य गतिस्मरणी भाष्यम कुंडला नेतव्यम सभी असंगत कहना पड़ जाएगा यदि आप कर्म को नहीं मानोगे तो वस्तुओं में मन में ही मान ना वह यहाँ तो है ना ये चीज एक देश दूसरे देश जाना हम प्रत्यक्ष देख भी सकते हैं है। और भाष्यकार ने पंक्ति लिखा सबर भाष्यकार ने और कहा कि व्यक्ति की गति के आधार पर हम सूर्य में भी गति का अनुमान कर रहे हैं और जब आप भी अनुमान में क्या किया सूर्य का गति का दृष्टांत लिया इसका मतलब उसको प्रत्यक्ष आपको मानना ही पड़ेगा भाषा अनुसार है ना नहीं तो भाष्य यह पंक्ति असंगत हो जाएगा कुंडल राम ने असंगताम नेतव्यम सभी कर्मरो अनुमयत्व दोनों ही में कर्म ही है अनु में भी अनुमय और सूर्य में भी अनुमयी है तो दृष्टांत दृष्टान्तार्त दोनों अनुमय हो गया व्यक्ति कहा ग्रहण करोगे असंभव ग्रस्त हो गया ना फिर हमेशा क्या होता है दृष्टान्त व्याप्ति प्रत्यक्ष हुआ है तभी तो दुम सिद्ध करोगे उस चीज को यदि मानस में भी वन्य अनुमय होगा तो फिर परमात्मा अनुमान कैसे करूंगा मानस में वन प्रत्यक्ष तो में, में, में वो अनुमय हो जाता है वस्तु इस यहां पर भी होना चाहिए ना यदि सर्वत्र कहा जाए कर्म को फिर देवत्म क्रिया कर्म जो वो भी अनुमय हो जाएगा फिर दृष्टांत में अनुमय हो गया सूर्य भी हो गया दोनों अनुमय है तो अनुमान ही नहीं हो सकता वो चीज दृष्टान अनुपत्य है चाहिए, अनुपत्य हो गया है। किंचा एक और बात है जब खंडन करने लग जाते हैं तो किंचा किंचा बोलते छोड़ते ही नहीं है एक युक्तियां दिए जाते दिए जाते हैं यदि न कर्म नक्ष कर्म ही वन सबसे तो बड़ी बात यह है यदि कर्म के प्रत्यक्ष नहीं मानोगे कर्म ना पदार्थ उ कर क्यों? क्यों कर्म को क्यों माना जा रहा है में भी या किसी ने भी कर्म का लक्षण क्या किया संयोग विभाग असमय कारण कर्म अर्थात तो संयोग और विभाग का असमय कारणत्व न अभिष्ट पदार्थ है यदि हम एक कहें स्वयं विभाग का समय कारण दूसरी चीज सिद्ध कर लें तो कर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप स्वयं विभाग का असमय कारण न, कर्म का प्रत्यक्ष नहीं मान करके अनुमय मानोगे तो हम अनुमान से कहेंगे स्वयं विभाग का समय कारण आत्मा में होने वाला सहयोग है क्योंकि कहीं भी कर्म होगी वह कर्म का भी आपने क्या विभाग पर उत्तर जो संयोग होता है उससे मैं अनुमान करूंगा वो अनुमान करने से पूरा हम पूछेंगे प्रयत्न हुआ था उभर गर्मज में भी दोनों में प्रयत्न हुआ था प्रयत्नवान आत्मा का मन में से संयोग जो हो होकर के ही क्रिया निष्पादन कर्म होता है, है। अपेक्षा भी स्वयं विभाग हो क्योंकि स्वयं विभाग तो कोई कोई असमय कारण चाहिए और आप असमय कारण क्या कह रहे हो अनुमूत कर्म कह रहे हो तो ऐसे अनुमीभूत कर्म को मानने की अपेक्षा से स्वीकृत सकल कार्यों के प्रति क्या कारण बनता है प्रयत्न आत्मा का संयोग उसी को मानना समझा लाघव है सर्वमत स्वीकृत सकल कार्यों के प्रति सामान्य रूपये कारण क्या है प्रयत्न संयोग इसके बिना कोई कार्य कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि आपके मन का आत्मा में संयोग होगा और उस आत्मा में यदि उस क्रिया के अनुकूल प्रयत्न है तो मन इंद्रियों के द्वारा कार्य कराएगा ना मन अपने आप थोड़े करा सकता कोई काम मन अपने आप कुछ नहीं करता वो प्रयत्न होगा आत्मा कहा अतएव अस्मिन कार्य मैं प्रवर्तव्य निर्णय लिया यह मेरे साधन है और मेरे कृति के द्वारा साध्य है अत मेरे द्वारा इसके लिए प्रयत्न करनी प्रवृत्त होना चाहिए ऐसे प्रवृत्ति के का चारों कारणों को दिमा आत्मा में लिया और आत्मा में कहा जब प्रवृत्ति के चारों कारण विद्यमान है तो प्रवृत्ति अनुकूल प्रयत्न आत्मा में होता है जब आत्मा ने चारों ज्ञानों को लेकर प्रयत्न हुआ चार ज्ञान ज्ञाने वो भी आत्मा ही रहता है ना इसे कोई समस्या तो है नहीं उसको प्रयत्न करने में पहले आया चिकित्सा है ना फिर प्रतिशत वो भी बलव आनंद मन देता और अपारों ज्ञान को लेकर के आत्मा में अप्रवृत्ति के अनुकूल प्रयत्न हुआ और उस प्रयत्न को जाना किसने आत्म संयोग से प्रयत्नमान आत्मा के साथ मन का जो संयोग हुआ वह सकल कार्यों के प्रति कारण है कुछ भी होता है पांचों ज्ञान इंद्रियों से पांचों कर्म इंद्रियों से उन सबका पीछे आत्मा का प्रयत्न कारण तो कर दे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा क्योंकि प्रयत्न आपका था आपके आत्मा आप में उसके अनुकूल प्रयत्न ना हो आप कर ही नहीं सकते हम कहेंगे तो भी नहीं करोगे क्योंकि आत्मा ना उसके अनु किसी की प्रेरणा से भी जो किया जाता है तो उसकी प्रेरणा को सुनने के बाद अंदर में आपके मन में एक इच्छा जगेगी पहले भाई चिकित्सा उन्होंने कहा मुझे करना चाहिए चिकित्सा हो फिर वो मेरे द्वारा किया जा सकता है हुआ। और जो करने में मेरे प्राण का कोई संकट नहीं नहीं मरने वाला हूं नहीं इसे मैं करूं बलता और उस कार्य संबंधी जो भी उत्पादन प्रतिष्ठान हुआ तब आपके अंदर मैं कर सकता हूं तो प्रवृत्ति का प्रार्थना प्रयत्न में हुआ इसे जब स्वच्छ पूर्वक किया जाए जब परीक्षा पूर्वक किया जाता है लेकिन होता तो प्रयत्न पूर्वक ही उसी प्रयत्न लोग कदम पुरुषार्थ करना करो, करो, करो, कहते हैं प्रयत्न प्रयास उसको थोड़ा लाओ प्रेशर लाओ करने की इच्छा जगाओ कोशिश करो तो वो जो प्रयत्न जोर जितना होता है अंदर से उसके अनुरूप आप बाहर व्यवहार करते इसे सकल कर्मेंद्रिय इंद्रियों के अंदर होने वाला कार्य अर्थात तो उसके द्वारा सिद्ध होने वाले जो कुछ भी है उन सबका भूल क्या है प्रयत्नवान आत्मा और अभी केवल आत्म प्रयत्न से नहीं होगा उसके साथ मन का सहयोग इसे सामान्य रूपेण, सकल ना सकल कार्य प्रति क्या हुआ संयोग उसी को कारण मान लो, क्या कर्म की कल्पना करना अनुमान करना ये सिद्धांत बहुत तगड़ा आप दंडा मार दिया आप इसी आगे कुछ नहीं बोलेगा प्रभाकर अत्र असमय कारण प्रति संयोग वस्तु किन कर्म से क्या फायदा होगा फिर बताओ जरूरत नहीं इसीलिए प्रत्यक्ष मानो प्रत्यक्ष मानोगे तो एक पृथक पदार्थ मानना पड़ेगा यत्र संयोगो असमय नानू योग प्रभाकर एक और थोड़ी युक्ति ले रहा है कहता है हमेशा असमय असमयकरण क्या करता है अपने आश्रय में अथवा अपने आश्रय में समय समय से जो रहता उसमें कुछ न कुछ लक्षणता पैदा करता है जो भी असमय कारण होगा जैसे तंतु संयोग है यह असमय कारण किसका पटके प्रति, है ना उसने क्या किया वो अपने आश्रय विलक्षणता पैदा किया तंतु जो संयोग की वजह से उसका प्रसाद पढ़ पड़ा रूपी क्षमता आ गया उसके अंदर ढकने के सामर्थ्य आ गया कपड़े में तो तंत्र असमय कारण ने क्या किया अपना आश्रय में कौन आश्रय तंतु उन तंतुओं में एक विलक्षणता पैदा इसी प्रकार पट रूप को आपने कहा नहीं तंतुरूप असमय कारण है रूप के प्रति वो भी क्या कर रहा रहे तंत्र स्व आश्रय तंतु में संवेद है पट पट उस पट में रूप की कर दिया इसे हमेशा क्या होता है असमयकरण अपने आश्रय में या अपने आश्रय में संवेद वस्तुओं में कुछ न कुछ कार्य उत्पन्न करता है उस नियम के अनुसार चलेंगे तो आपको तो संयोग का आश्रय कौन है आत्मा का हुआ बाहर क्रिया हुई में हो रहा है ना इसलिए इसको कर्म का समय समयकरण स्वयं विभाग का समय समीकरण नहीं कर सकते बाहर में होने वाले स्वयं विभाग जो हो रहा है पैर का जो स्वयं विभाग पूर्व देश का विभाग पूर्वोत्तर सहयोग हो रहा है उसके प्रति आप तो को आप समयकरण मान नहीं सकते ऐसा प्रभाव जहां संयोग है असमय संयोग असमय कारणम को समयकरण कारण बनते हो वहां वो क्या करता है स्वाश्रय स्वाश संवेदे व कार्य जायते स्वाश्रय में यह स्वास संवेद में कुछ न कुछ कार्य को पैदा करता ही है जैसे यथा तंत्र संयोग असमय कारणत्व तंतु संयोग को आप किसी भी कार्य समय कारण मानोगे तो वो क्या करेगा सुतो संयोग तंत्र उस तंतु में वह विलक्षण कार्य क्या पैदा किया पट को पैदा कर देता है यथाच इसी प्रकार से प्रचित अवयव संयोग असमय कारण रुई है सब फैला दिया प्रचित ने? फैलाव कर दिया फैलाई गई जो रूई है वो क्या किया उसका समय कारण होता समय कारण कौन है फैलान रूपी क्या फैलान रूपी कर्म हुआ उसका परिमाण बढ़ाया आपने हुआ था उसको बढ़ा दिया यूं करके प्रचय परिमाण कहते ना उसको वो दृष्टान दे रहे प्रचित अवयव संयोग असमय कारण स्वाश्रय तब तो क्या करेगा वो स्वाश्रय नहीं कर पाएगा अवयविनी महत्वम महत्व परिमाण को पैदा कर दिया स्व हो गया कौन अवय अवयों का संयोग कहा था अवयवों में अवयवों का प्रचित परचित पर मतलब क्या अवय दूर दूर हो गए अवय दूर दूर नि... पहले का निबड़ संयोग अब विरल संयोग हो गया उस विरल संयोग का आश्रय कौन है व्यवयव वो अवयव उसके आश्रय अब उसमें आश्रय क्या है अवयवों में रूई रूप एक अवयवी आश्रित है और उसमें क्या हुआ स्व आश्रय संवेद में परिमाण बदल गया पहले परिमाण था अब महत्व परिमाण हो गया पर कारणबुद्ध अवयों का विरल संयोग स्व अवयगत विरल संयोग उसका आश्रय है अवयव उसमें संवेद है अवयवी रूपा रूई उस रूई में क्या हो गया गया समेत में कार्य आश्रयभूत आत्मा या अपने आश्रयभूत आत्मा में समेत को अन्य वस्तु में कोई कार्य को पैदा न करते हुए उन दोनों से भिन्न कहा पैदा किया उसने बाह्य देश में विभाग पैदा कर दिया देवदत्त में हुआ है देवद्रत क्या हुआ पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में आया है तो कहा हो रहा है वो जब दिख क्या है जहां आप सही विभाग देख रहे हो देवदत्त का पूर्व दिख के साथ संयोग और देवदत्त का पश्चिम होगा ये जो संयोग कहा रह रहा है दिशा और देवदत्त में और दिशा और देवदत्त क्या है प्राय संयोग का आश्रय भी नहीं है न आश्रय में सम्मेत वस्तु है क्यों का आत्मा आश्चर्य कुछ कार्य हो रहा है क्या नहीं और उस आत्मा में समेत गया होगा ज्ञान अधिकुण उनमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है हो है फिर बाहर देवदत्त में और उस दिशा में हो रहा है तो नियम का उल्लंघन हो गया असमय कारण का सामान्यम क्या था स्वयं में या स्वयं में कुछ कार्य पैदा करना उस नियम का उल्लंघन होने से को किसी भी कार्य के प्रति असमय कारण मान नहीं सकते हैं बल्कि जो कार्य आपका में हो रहा हो या आप गुणों में हो रहा हो उसके प्रति आप मान सकते हो केवल अतएव कर्म के प्रति जो बाईस भागों के प्रति जो कर्म को न मान करके समय कैसे मान सकता ये तो पूछा। अतः विचारा क्योंकि नियम कोई ठीक नहीं है जो आपने नियम समझाया कि असमय कारण हमेशा आश्रय में या स्वर्य संवेत में कुछ कार्य पैदा करता है यह आपका नियम बिल्कुल गलत है ठीक है आपने जगह पर नहीं इतने यही है है यही ये नहीं नहीं सकते। नहीं, नहीं सकते सकते इतनी ही क्यों अणु संयोग हुआ अणुद्वय का संयोग हुआ एक दणुक निर्माण हुआ उसी वक्त एक कोई अणुवा के यहां स्पर्श कर गया तो अनुद्वे संयोग से एक तीसरे के साथ संबंध भाग्य नहीं हुआ और यह संयोग ही उसके प्रति भी कारण है उस संयोग पैदा हुआ तीसरे में संबंध हुआ उसके प्रति यह संयोग भी कारण तीसरे कहते हैं अनुद्वे संयोग से स्वाश्रय तत्संवेद व्यतिरिक्त स्वाश्रय और स्वाश्रय संवेद से जो भिन्न कौन तृतीय अभी कार्य उत्पादक तो दर्शन कार्य का उत्पादन करना है ठीक और उसमें लोहे का बॉल लगा रखते है वो सब सटे हुए हैं एक दूसरे से दस है ऐसे दस हैं। करेंगे कि आप ये अंत वाले को उठाओ और छोड़ दो तो क्या है? नहीं ही लेंगे कि अंत वाला उड़ेगा <laughs> बाकी पीछे वाले आप वैसे के रहते हैं ये विलक्षण होता है ये जब तक्कर मरना जिससे ये सके हुए हैं जब इसको ये उठा इसको टक्कर जब लगा उसकी जो ताकत है वो इसको ढकने की कोशिश करेगा एक इधर से रोकने की कोशिश करेगा इस तरह से क्या होता है वो ताकत घटते घटते घटते कुछ न कुछ यहाँ आ जाता है ये थोड़ा उड़ जाता है फिर वापस बैठ जाता है अब संयोग हुआ दोनों का क्रिया कहाँ हुई अंत वालों में दिख रहा है ऐसे ही होता है दो अणु आपसोग कर गए उसके कारण यहाँ जो अणु था उसमें भी क्या क्रिया होने लगता उसे सही हो गया वहां भी कोई ना कार्य पैदा हो जाता है यही वैशेषिक घटरूप परिवर्तन का दृष्टान किया परमाणु परमाणु नष्ट होगा अब यह निर्णय करेंगे हम एक परमाणु में कार्य होता है केवल दूसरा में खड़ा है चुपचाप पहले इसमें क्रिया हुई इससे विभाग हुआ तो इसमें जो रूप तो नष्ट हुआ इसमें नया रूप पैदा हुआ इस तरह पर भी हुई तो पहले यहां चार क्षण लग इधर चार क्षण लग गया फिर इन दोनों के जुड़ने में चार क्षण लग गया बारह हो गया तेरह क्षण में असले रूप दो पैदा हुआ स्वतंत्र मानेंगे तरफ और फिर कहेंगे नहीं दोनों में क्रिया हो जाए तो बेहतर कर्मचार भी क्रिया, भी क्रिया हो रही है के अपनी क्रियाओं के द्वारा सारे न्यूनतम तो छ में भी हो सकती है सात में भी हो सकती है निर्भर होगा मान लो यहाँ पहले क्रिया शुरू हुई एक साथ नहीं हुआ एक क्षण हुआ कार्य शुरू हो गया यहाँ का दूसरा क्षण में यहां पहला क्षण में कोई कार्य हुआ दूसरा इधर कब पड़ा क्षण मांग लोगे थोड़ी देर से कार्य हुआ शुरू हुई तो क्षण बढ़ेगी नहीं बढ़ेंगे आधार की एक में हम जो कार्य करेंगे दूसरे में भी हो कोई जरूरी नहीं है हो भी सकता है तीसरे में भी हो सकता है बल्कि दो में जो कारण वजह से तीसरे में भी रिएक्शन हो सकती है जैसे हमने जान क्या दिखाया दस वक्त करके पहले में हुई क्रिया का रिएक्शन होते हैं वो होते होते है। हैं बिल्कुल है हो लोहे का रखते हैं एनर्जी फ्लो एनर्जी फ्लो करते शक्ति का प्रभाव होता है और वो शक्ति पूर्णीन हो जाए ना यदि आपने बहुत हल्की छोड़ा तो ये भी लेगा नहीं ये हो गया तो इसको उड़ा नहीं उठा नहीं पाया 45 डिग्री ये है ना इसके 45 डिग्री दूर तक ले जाओ वहां से छोड़ोगे तब ये 15 डिग्री दूर तक आता है इसके ना पैसा विज्ञान में प्रश्न करके निर्णय लिया गया इसी प्रकार से ये जो चीजें इन्होंने विज्ञान हम लोग बाद में बता रहा है ये क्षणिक विज्ञान प्रक्रिया क्षणिक प्रक्रिया मानने वाले कौन ने बहुत पहले बता दे से उसके आधार पर खंडन कर प्रभा कर कोई अनुद्वय संयोग स्व आश्रय और स्वश्रय में संवेद से भिन्न कौन तृतीय अणुअपय संयुक्त आश्रय कौन है अणुद्वय हमेशा संयुक्त आश्रय कौन होता है जहां अगर वही होंगे तो अनुद्वय का संयुक्त आश्रय अनुद्वय हो गया और से समय क्या होंगे अन्य गुणादि होगा कोई तो वहां कुछ भी नहीं हो रहा है हो का रहे? है लेकिन तृतीय में नहीं वहां कुछ नहीं हो रहा है दोनों में संयोग हुआ केवल उस संयोग का नतीजा नाप्वय में कोई कार्य पैदा हुआ नाप्वय में विद्यमान गुणों में कोई फर्क पड़ रहा है किंतु हो कह रहा है तीसरे अणु पर असर कर रहा है और तीसरे अणु का संयोग हुआ या वहां कोई क्रिया हो उसका असर हुआ जैसे इन दोनों में संयोग हुआ था केवल असर कहा भी कहां वाले में क्रिया दिख रहा है तदुत तो यहां पर भी अणुत्म संयोग में हुआ जो स, संयोग है उस संयोग से तीसरे में कार्य दिखाई दे रहा है ऐसी स्थिति में आपके नियम का हुआ कि नहीं हुआ यहाँ आपका नियम था स्व आश्रय या स्वास्थ्य समेत में ही कार्य होना चाहिए लेकिन प्रसिद्ध अनुवाद में यह देखने को मिलता है स्व से आश्रय स्वास्थ्य समेत से भिन्न तीसरे अनुवादियों में भी कार्योत्पत्ति देखने को मिलता है अतएव तादश नियम से आपका जो बता नियमिचारी कर्म पदार्थ को मानना है तो प्रत्यक्ष सिद्ध मानना पड़ेगा यदि कर्म भी पदार्थ मानना है तो प्रत्यक्ष सिद्ध मानना ही पड़ेगा ये कह दिया अथ प्रत्यक्ष कर्म सिद्धि इस प्रकार से चौथे पदार्थ का विचार पूरा हो गया अब अभाव पदार्थ शुरू करने के लिए एक प्रतिज्ञाएं केवल करते हैं प्रतिज्ञा करते ही लड़ाई शुरू हो जाएगा कदे कैसे आप बोल दिया चार भाव पदार्थ है और भी तो भाव पदार्थ हैं। दूसरों से दर्शन वाले लोग मान रहे हैं अन्य भाव पदार्थों को आप कैसे कर बस प्रतिज्ञा मात्र होगी अभी, अभी अभाव की चर्चा नहीं हो पाएगा विषास्त्र तो शुरू हो जाएगा इथम भाव पदार्था स्वरूप सुनिरूपित अभा पदार्थ पंचम चिंतया महे इस पर भाव पदार्थ स्वरूप का निरूपण कर दिया हमने स्वरूप सुनिरूपित सम्यक सुष्टु निरूपण कर दिया और कुछ बोलना नहीं रह गया है जो बोलना था सब भाव पदार्थ बोलते खत्म हो गया इसीलिए पंचम पदार्थम भाववाक्यम चिंतार पांचवा जो पदार्थ है अभाव नाम का उसका हम चिंतन करना शुरू करना चाहते हैं तो खड़ा हो गया जाओ अभाव का नाम मतलब अभी बहुत सारे भाव पदार्थ बात के कोई तो सोलह कह रहा है कोई कुछ कह रहा है चार में ही कह होकर तो खत्म हो गया पूरा बोलना बोल दिया नाव ना पदार्थ भी क्या चीज अवशिष्ट सुनते हुए प्राभा भाव पदार्थ अभी और कुछ बाकी हैं। है, है इसे पहले उनकी भी व्याख्या कर दो आप जैसे कि प्राभा कर कहते हैं, उनके यहाँ क्या है द्रव्यम गुण कर्मचार सा दृश्य संख्य सम्वाष्ट पदार्था ता यह तान विभज्य संक्षिप्त बक्षा में गुरु और मते न प्रभा का है गुरु के मत से इतने सारे भाव पदार्थ अष्ट भाव पदार्थ और आप तो उसके आधे में ही ठंडे हो रहे हो ठीक नहीं है भाई द्रव्य गुण कर्म जाति ये चार तो आप तो हम दोनों मान ही रहे हैं इनके वो शक्ति भी पदार्थ मानता है उसको हमने गुण में डाल दिया है सादृश्य उसको हमने खंडन कर देंगे अभी विचार करके संख्या गुण में मान लिया है समवाय का भी खंडन कर देंगे तो दो तो गुणों में हो शक्ति और संख्या और दो का आगे खंडन करेंगे कुदार ता यह मैंने शास्त्र प्रभा का अनुसार है ना आठ पदार्थ है उनको विभाजन करके मैं संक्षिप से बोलूंगा इस प्रकार से जो है उनके छेड़ों ने कहा है इसलिए इनके अनुसार चार की अपने पदार्थ की व्याख्या की है बाकी चार अभी बाकी है और वैशेषिक लोग तो छह मानते चलो इनका मत भी मानो छह तो उनके मानोगे कि नहीं मानोगे तो दो बाकी है उनके हिसाब से कौन से द्रव्य गुण तथा कर्म जाति विशेष समवायच पदार्थ में मता द्रव्य गुण कर्म थी जाति जिन तो तीनों में रहने वाली त्रयाश्रया जाति पांचवा देंगे समय का ये विशेष भी खंडन कर देंगे और नहीं है कि लोग तो सोलह बोलते हैं ना तुम तो चार बोल रहे हो तो बारह है आपके चार गुणा है उन बारह पदार्थ पर बात है ना उनको भी बोलो विचार करना चाहिए कदम आ गया हमारे मत में चार सब हो गया ऐसे बताए प्रमाण प्रमेय संख्या नहीं। प्रमे तर्क निर्णय वाल जल्प विंडा हित भाष छल जाति तत्व ज्ञान ज्ञान निश्लेषादिगम दर्शन का सूत्र का है एक एक का सोलह को मानते हैं प्रमाण प्रमेय प्रमेयक संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवय तर्क निर्णय वाद, जल्प, छल, जाति, निग्रह विद्डा हित प्रमाण पदार्थ चर्चा हो चुकी है प्रमाण की इंद्रियां होती हैं वो तो वो तत्व द्रव्यो में चला गया प्रमेय क्या है घटपट वो भी तत्व द्रव्यो में चला गया संशय ये अथार्थ ज्ञान गुण में चला गया बुद्धि में प्रयोजन संसार के सकल नंबर सोजन बनता है वस्तु। इसे तब तक में ही चला गया द्रव्य का विषय विभाग है ना गया भी भी ज्ञान को द्रव्य में चला गया तर्क निर्णय वाद जल्प विधंडा ये सब ज्ञान की बुद्धि के विभिन्न शब्द व्यवहार बोलोगे बोलना लेते हैं शब्दवार भी तो शब्द की में चला जाएगा हित्वास तो हमारा अनुमान खंड विचार हो चुका है छल जाति निग्रह स्थान ये भी शास्त्रात्मक खंडन करने के लिए दिया जाने दोष है इन दोषों को तत्व तो द्रव्यों में ही अंतर्भाव कर लो इस प्रकार से सारी चीजें द्रव्यादी में अंतर्भाव हो जाता है इन सोलों को अलग मानने कोई नहीं लेकिन तो पूर्व सब कहेगा ना वो सोलह बोल रहे हैं एक तो आदमी बोल रहा है तो छह बोल रहा है चार बोल छुप हो उनके भी सबको समझाओ फिर अंतर हो रहा है कैसे अंत हो रहे बताओ युक्ति कथम सुनिर आचयुक्तित सुनिपित हो गया है ऐसा आपको जब युक्ति उचित नहीं है तब इत मैम से जवाब दें